मोक्षनाग सूत्र कह च कहम चे थे कहमासे कह सह भुंजनों तो, भात तो, पाव कम बंधे जयम चरे जयम जयम चिट्ठे जयम से जयं सुंजा सो प भूयसयाईं पासौ पिहया सतंत पम नोदया एवं ठ सौस अन्ना कि पगकम शोचा जाने कल्याण शोचा जाग उभय सोचा जमझे समाय रे भंते साधक कैसे चले कैसे खड़ा हो कैसे बैठे कैसे सोए कैसे भोजन करे कैसे बोले जिससे कि पाप कर्म का बंधन न हो आयुष्मान साधक विवेक से चले विवेक से खड़ा हो विवेक से बैठे विवेक से सोए विवेक से भोजन करे और विवेक से ही बोले तो उसे पाप कर्मन नहीं बांध सकता जो सब जीवों को अपने समान समझता है अपने पराये सबको समान दृष्टि से देखता है जिसने सब आश्रयों का निरोध कर लिया है जो चंचल इंद्रियों का दमन कर चुका है उसे पाप करना बंधन नहीं होता पहले ज्ञान से बाद में दया इसी क्रम पर समग्र त्यागी वर्ग अपनी संयम यात्रा के लिए ठहरा हुआ है भला अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा श्रेय तथा पाप को वो कैसे ज्ञान कैसे जान सकेगा सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहला श्रवण करें और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो उसका आचरण करें पाप क्या है पुण्य क्या है कृत्य जो हम करते हैं उसमें पाप है या कर्ता में जो करता है उसमें चोरी में पाप है या चोर की भावदशा में दान में पुण्य है या दानी की अंत में कृत्य महत्वपूर्ण है या भीतर का अभिप्राय और अभिप्राय से भी ज्यादा भीतर की चेतना मनुष्य के लिए पुराने से पुराना शाश्वत सवाल है नीति कृत्य को विचार करती है क्या न करें क्या करें धर्म करता का विचार करता है करने वाला कैसा हो कैसा न हो जब पहली बार उपनिषदों का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद हुआ तो वहां के विचारक बड़े हैरान हुए क्योंकि उनमें दस आज्ञाओं टेन कमांडमेंट्स की तरह कोई भी बातें नहीं है चोरी मत करो मत करो न करो या करो ऐसा कोई आदेश नहीं है और यहूदी और ईसाई धर्म तो करने के आदेश पर ही खड़े हैं दस आज्ञाएं मोजिश की वही आधार स्तंभ है उपनिषद दोनों उपनिषद में भी उन्होंने सोचा कि कुछ आज्ञाएं होंगी लेकिन कोई आज्ञाएं नहीं थी लगा कि शायद उपनिषद धर्म ग्रंथ नहीं लेकिन उपनिषद धर्म ग्रंथे उपनिषद की दृष्टि से कृत्य की आज्ञा देना या न देना नीति का काम है धर्म का नहीं ने। और नैतिक उसे होना पड़ता है जो धार्मिक नहीं है इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लें नैतिकता एक सब्स्टिट्यूट है एक परिपूरक है जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है उसे नीति की जरूरत है जो व्यक्ति धार्मिक है उसे नीति की कोई भी जरूरत ना रही इसका ये अर्थ नहीं कि वो अनैतिक हो जाएगा इसका ये अर्थ है कि उसने नीति का इतना मूल स्रोत पा लिया कि अब ऊपरी व्यवस्था और नियम की कोई आवश्यकता नहीं रही ऐसा समझे अंधा आदमी है तो लकड़ी से टटोल के चलता है आंख वाला आदमी लकड़ी से टटोल के नहीं चलता है क्योंकि लकड़ी से टटोलने की जरूरत है आंख ना हो तो आंख हो तो लकड़ी से टटोलने की जरूरत नहीं है अगर अंधे आदमी को हम समझाएं कि जब तेरी आंख ठीक हो जाएंगी तो तू लकड़ी फेंक देगा तो वो बहुत हैरान होगा वो कहेगा बिना लकड़ी के मैं चलूंगा कैसे जीवन भर लकड़ी से ही चला है लकड़ी उसकी आंख हो गई लेकिन लकड़ी क्या आंख हो सकती बस काम चलाऊ है नीति कभी धर्म नहीं है काम चलाऊ लकड़ी है जो अधार्मिक आदमी के हाथ में पकड़ानी पड़ती जिसके पास भीतर की आंख नहीं है उसे बाहर के नियम पकड़ने पड़ते हैं और जिसके पास भीतर की आंख है उसे बाहर के नियम पकड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं उसकी भीतर की आंख जहां उसे ले जाएगी वही ठीक है भारतीय और गैर भारतीय धर्मों के बीच बुनियादी फर्क है इस्लाम या ईसाइत दोनों इस अर्थों में नैतिक धर्म हैं, उनका सारा आधार नीति पर है जैन बौद्ध और हिंदू इस अर्थ में अति नैतिक धर्म है सुपर मॉरल धर्म है उनका आधार नीति पर नहीं है उनकी सारी फिक्र इस बात की है कि भीतर की चेतना परिशुद्ध हो और अगर भीतर की चेतना परिशुद्ध है तो आचरण अपने आप परिशुद्ध हो जाएगा आचरण को नहीं बदलना है अंतरात्मा को बदलना है आप क्या करते हैं वो मूल्यवान नहीं है आप क्या हैं वही मूल्यवान है आपकी डूम का बहुत मूल्य नहीं है आपके बीम का आपके अस्तित्व का मूल्य और गलत अस्तित्व हो भीतर और ठीक आचरण हो तो सिवाय पाखंड के कुछ भी नहीं है और ठीक अस्तित्व भीतर तो गलत आचरण के होने का कोई उपाय नहीं है। मौलिक भेद है धर्म और नीति का नीति सामाजिक व्यवस्था है इसलिए अधार्मिक समाज में भी नीति की जरूरत होगी सोवियत रूस धर्म से इंकार कर सकता है नीति से नहीं उसको भी नैतिक नियम बनाने पड़े आदमी कैसा व्यवहार करे इसकी चिंता नास्तिक को भी करनी पड़ेगी अगर पूरी पृथ्वी भी नास्तिक हो जाए तो नीति नष्ट नहीं होगी नीति तो रहेगी धर्म नष्ट हो जाएगा और अगर पूरी पृथ्वी धार्मिक हो जाए तो नीति की कोई जरूरत ना रहेगी वो ऊपरी खोल की तरह फेंकी जा सकती है। अगर लोग सच में भीतर से अच्छे हों तो वह आचरण नियम व्यवस्था की कोई भी आवश्यकता नहीं है जितनी हमें बाहर की व्यवस्था करनी पड़ती है उतनी ही खबर मिलती है कि भीतर हम बिक्रत और रुगण हैं वो जो सड़क पर खड़ा हुआ पुलिस का सिपाही है अदालत में बैठा हुआ मजिस्ट्रेट है वो आपकी वजह से वहां बैठा है क्योंकि आप गलत है अगर लोग ठीक हैं तो पुलिस वाले और मजिस्ट्रेट की कोई जरूरत नहीं वो विदा हो जाए उसे, उसे रखना फिचुल हो जाए व्यर्थ हो जाए कानून इसलिए है कि आप गलत है लाओसे ने कहा है नीति का जन्म तभी होता है जब धर्म खो जाता है जब भीतर का ताओ नष्ट हो जाता है तो वाह्य आचरण से हमें इंसान करना पड़ता है। जब प्रेम नहीं होता तो कर्तव्य को जगह देनी पड़ती है एक बेटा अपनी मां की सेवा करता हो अगर ये प्रेम के कारण है तो बेटा ये कभी भी नहीं कहेगा कि मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं माँ की सेवा करता हूँ प्रेम के लिए ड्यूटी कर्तव्य से ज्यादा कुरूप और बद्दा कोई शब्द नहीं है प्रेम इसलिए सेवा करता है कि सेवा आनंद है जब प्रेम नहीं रह जाता तो फिर बेटे को समझाना पड़ता है कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम माँ की सेवा करो तुम्हारी माँ है उसने तुम्हें जन्म दिया उसने तुम्हें बड़ा किया कि तो बूढ़े बाप के पैर दबाओ ये तुम्हारा कर्तव्य है और जब भी आप कहने लगते हैं मेरा कर्तव्य है, तब आप समझना कि भीतर का प्रेम खो गया एक पति कहता है कि मैं पत्नी के लिए काम कर रहा हूं नौकरी कर रहा हूं धन कमा रहा हूं तो क्योंकि कर्तव्य है ड्यूटी है इसका अर्थ हुआ कि प्रेम समाप्त हो गया जो पति प्रेम में है वो ये भूल के भी सोच भी नहीं सकता कि कर्तव्य है वो कहेगा ये मेरा आनंद है जिसे मैं प्रेम करता हूं उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा ये मेरा आनंद है कर्तव्य नहीं करने योग्य नहीं है यही मेरा रस है अगर मैं न करूं तो दुखी होऊंगा करता हूं तो आनंदित हूं कर्तव्य वाले आदमी को अगर मौका मिल जाए कर्तव्य से बचने का तो वो सुखी होगा तो अगर वो नर्स को खोज सके मां की सेवा के लिए तो नर्स को लगाना पसंद करेगा क्योंकि कर्तव्य ही है और नर्स कर्तव्य आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकेगी ट्रेन्ड है प्रशिक्षित है अगर माँ अपने बेटे को इसलिए पाल रही है क्योंकि कर्तव्य है तो उचित होगा कि वो दाई को रख ले दाई वो रख ही लेगी वो अपने स्तन से दूध भी नहीं पिलाना पसंद करेगी एक काम है जो कोई और भी कर सकता है प्रेम काम नहीं है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता है। प्रेम में हम किसी दूसरे को नहीं रख सकते प्रेम हम खुद ही करेंगे वो कर्तव्य नहीं है वो हमारे प्राणों का भीतरी स्वर है वो बाहरी व्यवस्था नहीं धर्म प्रेम की तरह है नीति कर्तव्य की तरह इसलिए नीति करने की भाषा में बोलती है ये करो ये मत करो और धर्म होने की भाषा में बोलता है ऐसे हो जाओ और ऐसे मत हो जाओ महावीर के ये सूत्र धर्म के सूत्र है इन समझने के पहले ये ख्याल में ले लेना जरूरी है कि जोर बीन पर है अंतरात्मा पर है कर्म पर कृत्य पर नहीं इसलिए महावीर से जब पूछा जाता है तो वो ये नहीं कहते कि ये ये काम मत करना वो ये कहते हैं इस भांति की चेतना हो जाना बस पाप कर्म अपने आप बंद हो जाएंगे संत अगस्तीन से किसी ने पूछा है कि मैं क्या करूं कि पाप न हो क्या करूं कि पुण्य हो तो अगस्तीन ने कहा कि अगर मैं कर्तव्यों को गिनाने बैठूं तो बड़ी लंबी फेरिस्त हो जाएगी ये करो ये मत करो अगर एक एक कर्तव्य को विस्तार से गिनाने बैठूं तो फेरिस्त का कभी अंत नहीं होगा और कितनी ही बड़ी फेरिस्त हो फिर भी तुम उसके भीतर से तरकीब निकाल लोगे जो तुम्हें करना है उसकी इसलिए कानून किसी को अपराध से नहीं रोक पाता कानून के बीच हमेशा रास्ता निकल आता है अपराध करने का असल में कानून लोगों को सिर्फ कुशल अपराधी बनाता है अकुशल अपराधी पकड़े जाते हैं कुशल अपराधी सिंहासनों की यात्रा करते रहते हैं कानून सिर्फ आपको समझदार बनाता है चालाक बनाता है होशियार बनाता है गैर अपराधी नहीं बनाता है। अगस्तीन ने उस आदमी को कहा इसलिए तुझे तो मैं एक ही बात कह दू क्योंकि लंबी फेरिस्त से कुछ ना होगा अगर तू प्रेम कर सकता है तो फिर तू जो भी करेगा वो ठीक होगा और अगर तू प्रेम नहीं कर सकता तो तू जो भी करेगा वो गलत होगा अगस्तीन कह रहा है कि प्रेम एकमात्र नियम है बात वही है क्योंकि प्रेम कृत्य नहीं है भीतरी अवस्था है आपके करते से प्रेम का पता नहीं चलता आपके होने के ढंग से ही पता चलता है कि आप प्रेमपूर्ण पूर्ण है या नहीं आप कितने ही करते करें तो भी प्रेम को आप भर नहीं सकते अगर प्रेम खो गया है तो कितनी ही भेंट लाए प्रे के लिए और कितना ही इंतजाम करें कितना ही अच्छा मकान बनाएं बगीचा लगाएं, सब साधन सुविधाएं जुटाए अगर प्रेम खो गया है तो कोई भी चीज परिपूरक नहीं हो सकती बड़े से बड़ा मकान बड़े से बड़ी गाड़ी बड़े से बड़ी व्यवस्था नौकर चाकर कुछ भी पूरा नहीं कर सकते और अगर प्रेम है तो सड़क पर भीख भी आप मांगते हो तो भी घटना घट सकती है प्रेम आंतरिक है आपके करने से संबंध नहीं आपके होने के ढंग से संबंध है इसलिए प्रेम धर्म के निकटतम है और अगर जीसस ने कहा है कि लव इज गॉज ईश्वर प्रेम है तो उसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में प्रेम जैसा आंतरिक है ऐसा ही आंतरिकता जब ईश्वर की हमारे भीतर होनी शुरू हो जाए तो हम धर्म के जगत में प्रवेश करते सूत्र को ले भनते कोई पूछता है महावीर से कोई जिज्ञासा करता है भनते साधक कैसे चले कैसे खड़ा हो कैसे बैठे कैसे सोए कैसे भोजन करे कैसे बोले जिससे पाप कर्म का बंध न हो पूछने वाला कृत्यो के संबंध में पूछ रहा है कैसे चले कैसे बैठे कैसे सोए कैसे भोजन करे कैसे बोले इस कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है गीता में कि स्थिति प्रज्ञ की भाषा क्या वो कैसा बोलता है समाधिस्थ का व्यवहार क्या वो कैसा व्यवहार करता है ऐसा कोई साधक कोई जिज्ञासु महावीर से पूछ रहा है कि हम क्या करें जोर ध्यान रहे करने पर है हम क्या करें जिससे कि पाप कर्म का बंध न हो पाप कर्म के बंध से अर्थ है जिससे मैं बंधु ना गुलाम ना हो जिससे मैं कारागृह में बंध ना हो जिससे मेरी आंतरिक स्वतंत्रता नष्ट न हो जिससे मैं भीतर खुले आकाश में विचरण कर सकूं, मुझे कोई बांधे ना कोई भी घटना मुझे बांधे ना मैं मुक्त रहूं मेरा भीतरी मोक्ष नष्ट ना हो ये समझ लेने जैसा है कि आदमी की गहनतम आकांक्षा स्वतंत्रता की है गहनतम आकांक्षा मुक्ति की है और जहां भी आप पाते हैं कि आपकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती वहीं कष्ट शुरू हो जाता है इसलिए जो भी आपकी स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं वे चाहे मित्र ही क्यों न हो गए तो की भांति मालूम होने लगते हैं। जिनसे आप प्रेम करते हैं अगर वे भी आपके जीवन में बाधा बन जाएं और परतंत्रता लाएं, तो प्रेम कड़वा हो जाता है जहरीला हो जाता है और पायसन हो जाता है फिर उस प्रेम से रस नहीं बहता फिर उस प्रेम में दुख और पीड़ा समाविष्ट हो जाती जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सुख दे सके अगर आपकी स्वतंत्रता को नष्ट करता हो इसलिए मनुष्यों ने कहा है कि मोक्ष परम तत्व है इसका अर्थ आप समझ लेना है। इसका अर्थ हुआ कि टू बी फ्री टुटली फ्री समग्र रूप से मुक्त जहां कोई चीज बाधा नहीं बनती और जहां मैं अपने निज स्वभाव में पूरी तरह रह सकता हूं जहां कोई मजबूरी नहीं ऐसी चित्र की दशा ही मनुष्य की खोज है तो न धन से पूरी होती वो खोज क्योंकि धन भी चारों तरफ दीवाल बन जाता है वो भी मुक्त कम करता और बांधता चाहता है धनी आदमी को देखें, वो धन से मुक्त नहीं मालूम पड़ता धन से और भी बांधा हुआ मालूम पड़ता है इसका ये मतलब नहीं कि आप गरीब हैं तो धन से मुक्त होंगे गरीब तो और भी मुक्त नहीं हो सकता है जो नहीं है धन उसके पास वो उसे बांधे रहता है तो दुनिया में गरीब और अमीर नहीं है दुनिया में धन के आकांक्षी और जिनको धन उपलब्ध हो गया धनिक दो तरह के लोग एक जिनको धन अभी उपलब्ध नहीं हुआ ऐसे धनी और एक जिनको धन उपलब्ध हो गया ऐसे धनी गरीब तो खोजना बहुत मुश्किल है गरीब का मतलब यह है जिससे धन की आकांक्षा ही नहीं है जो धन की दौड़ में ही नहीं है लेकिन वैसा गरीब सम्राट हो जाता है। धन मिल जाता है तो धन मुक्त नहीं करता दिखाई पड़ता और भी बांध लेता है कस के बांध लेता है सुना है मैंने कि मुला नसुद्दीन के गांव में एक अमीर आदमी था और जैसा कि अमीर आदमी होते महाकृपण था कपड़े भी कभी धोता था इसमें शक था क्योंकि धोने से कपड़े जल्दी नष्ट हो जाते घर में बीमारी आ जाए तो इलाज नहीं करवाता था क्योंकि बीमारी तो अपने से ही ठीक हो जाती इलाज तो ना नाहक पैसे का खर्च उसने सब तरह के सिद्धांत बना रखे थे जो उसके पैसों को बचाते थे फिर गांव में एक जादूगर एक मदारी आया और उसकी बड़ी चर्चा फैली कि वो बड़े गजब के खेल दिखा रहा है और उसके खेल का नाम था दी मेरेकल चमत्कार आखिर उस कंजूस को भी मन में ख्याल उठने लगा लेकिन मन बड़ी पीड़ा होती थी क्योंकि पत्नी कहती थी अगर तुम गए तो मैं भी जाऊंगी बेटा कहता था अगर तुम गए तो मैं भी जाऊंगी तो तीन रुपए का खर्च था एक रुपये टिकट थी एक एक आदमी की वो तीन रुपए के मारे वो बड़ा परेशान था मगर रोज खबरें आती कि बड़ा चमत्कार हो रहा है बड़ा अद्भुत जादू ऐसा कभी देखा नहीं तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई आखिर संयम टूट गया आखिरी दिन जबकि वो मदारी जाने वाला था वो भी पहुंच गया अपनी पत्नी बच्चे को लेके क्यूं में खड़ा हो गया नसरुद्दीन भी ये देख के कि कंजूस तीन रूपया खर्च करने जा रहा उसके पीछे पीछे गया वो भी क्यों मैं खड़ा हो गया कि क्या होता है जब कंजूस पहुंचा खिड़की पर तो उसने मोल भाव करना शुरू किया खिड़की पर बैठी लड़की ने बहुत बार कहा कि मोल भाव का सवाल ही नहीं तुम्हें तो देखना हो तो तीन रुपये खर्च होंगे और अब देर मत करो पहली घंटी हो चुकी वो बार बार खीसे में हाथ डालता बाहर निकाल लेता वो कहता है कि आखिर डेढ़ रुपए में नहीं हो सकता क्या और अब कोई भी दड़ी तो हम तीन ही बचे एक मुला नसरुद्दीन घर पीछे खड़ा उस लड़की ने कहा आप करते ही या मैं खिड़की बंद करूं आखिर उसने तीन रुपए उसकी आंख में आंसू भी आ गए उसने तीन रुपए निकाल के दिए नसरुद्दीन ने कहा नाउ आई कैन गो टू माई होम आई द मिरेकल्स अब मुझे अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं चमत्कार तो मैंने देख ही दी धन भी पकड़ लेता है प्रेम भी जिसे हम कहते हैं वो भी पकड़ लेता है और जकड़ लेता है हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब हमें गुलाम ही किए चला जाता है जिज्ञासु महावीर से पूछ रहा है कि वो कौन सी कला है किस ढंग से उठें, बैठें, चलें, व्यवहार करें कि कोई बंधन हमें न बांधे, पाप कर्म बंधन का पुराना नाम है वो पुरानी भाषा है जिससे हमारी स्वतंत्रता नष्ट न हो और हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां हम परम स्वतंत्र हैं वही आनंद है इसलिए महावीर ब्रह्म को भी परम अवस्था नहीं कहते मोक्ष को परम अवस्था कहते क्योंकि तो जहां ब्रह्म भी मौजूद हो दूसरा भी मौजूद हो वहां थोड़ा बंधन होगा जहां कोई भी न रह जाए सिर्फ स्वयं का होना ही आखिरी स्थिति उस कैवल्य को कैसे पाया जाए लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है कर्म की भाषा में जिज्ञासु कर्म की भाषा में ही पूछेगा महावीर ने उसे कहा आयुष्मान साधक विवेक से चले विवेक से खड़ा हो विवेक से बैठे विवेक से सोए विवेक से भोजन करे विवेक से बोले तो उसे पाप कर्म नहीं बनता यहाँ एक क्रांतिकारी फर्क हो गया महावीर का जोर कैसे चले इस पर नहीं है कैसे बैठे इस पर नहीं है कैसे उठे इस पर नहीं है सभी क्रियाओं के बीच उन्होंने विवेक को जोड़ दिया विवेक से चले विवेक से खड़ा हो विवेक से बैठे उठने बैठने का मूल्य नहीं है विवेक का मूल्य है और विवेक महावीर का कीमती शब्द है विवेक से महावीर का अर्थ है अवेयरनेस होस, लेकिन जैन परंपरा उसे बड़ा गलत समझिए जैन परंपरा ने विवेक का शाब्दिक अर्थ लिया है डिस्क्रिमिनेशन, जैन परंपरा ने सोचा कि भेद करके चलेगी ये गलत है ये ना करूं और ये ठीक है ये करूं ये विवेक का अर्थ लिया अगर ये विवेक का अर्थ लिया तो जिज्ञासु की और परम ज्ञानी की भाषा में कोई फर्क ही नहीं हुआ जिज्ञासु भी यही पूछ रहा था इसलिए पंडितों को भी लगा कि अर्थ यही होगा महावीर का कि विवेक से चले इसका मतलब ये कि देख के चले कि जमीन पर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं चल रहा है हरी घास तो नहीं उगी है विवेक से सोए देख के सोए कि कोई स्त्री तो कमरे में मौजूद नहीं है विवेक से भोजन करे देख ले कि जो भोजन दिया गया है वो सब तरह से शुद्ध है शुद्ध हाथों से बनाया गया है उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं एक अर्थ में पंडितों ने जो अर्थ लिया वो ठीक मालूम पड़ेगा क्योंकि साधक ने जो पूछा था जिज्ञासु ने जो सवाल उठाया था अगर महावीर उसी तल पर जवाब दे रहे हो तो पंडित ने जो अर्थ किए हैं जैन परंपरा में वो ठीक है लेकिन जहां अज्ञानी पूछता है और ज्ञानी उत्तर देता है वहां डायमेंशन आयाम बदल जाते हैं अज्ञानी की भाषा और ज्ञानी की भाषा में बुनियादी अंतर हो जाता है जहां अज्ञानी की भाषा बहिर्मुखी होती है ज्ञानी की भाषा अंतर्मुखी हो जाती इसमें समझ लेना यह है कि सारी क्रियाओं के बीच जिस बात पर जोर है वो विवेक है क्रियाएं गौण विवेक महत्वपूर्ण है और विवेक का अर्थ डिस्क्रिमिनेशन नहीं भेद नहीं विवेक का अर्थ होश है अमूर्छा है अप्रमाद है जागरूकता है अगर विवेक का अर्थ भेद है गलत और सही में तो बात बाहरी हो गई कि मैं चोरी न करूं, दान करूं लेकिन अगर विवेक का अर्थ आंतरिक जागरूकता है तो बाहर भेद करने का कोई सवाल नहीं भीतर में जागरूक रहूं अगर भीतर में जागरूक हूं तो चोरी होगी ही नहीं नहीं करने का सवाल नहीं है दान होगा करने का सवाल नहीं है विवेक से जागा हुआ व्यक्ति बांटता ही रहता है बांटना उसका आनंद हो जाता है विवेक से जीता हुआ व्यक्ति दूसरे से छीनने का सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि दूसरे के पास न छीनने को कुछ है न दूसरे से कुछ छीना जा सकता है और छीनने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो भी हो सकता है वो मेरे भीतर स्वयं मौजूद है विवेक से जागा हुआ व्यक्ति अपनी अपार संपदा को देखता है इस अपार संपदा का मालिक चोरी करने जाएगा किसी से छीनेगा झपटेगा ये सवाल ही नहीं उठता और इस विवेक में एक महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़नी शुरू होती कि जो मैं देता हूं उसी का मैं मालिक हूं जो मैं दे सकता हूं वही मेरी संपदा है जो मैं रोक लेता हूं उसका मैं मालिक नहीं हूं इसलिए ध्यान रहे जो भी आप दे पाते आप सिर्फ उसके ही मालिक हैं। दान ही खबर देता है कि आप मालिक थे कंजूस मालिक नहीं है अपने धन का धन ही कंजूस का मालिक है जो दे सकता है आनंद से दे सकता है ध्यान रहे सामान्य आदमी आनंद से ले सकता है दे नहीं सकता देने में पीड़ा है लेने में सुख है लेकिन अगर लेने में सुख है और देने में पीड़ा है तो आपका जीवन पूरा पूरा पीड़ा से ही भरा रहेगा जैसे ही व्यक्ति के जीवन में क्रांति घटित होती है होश आता है सारे नियम बदल जाते लेने की जगह देना नियम हो जाता है लेने में सुख नहीं देने में सुख शुरू हो जाता है इसलिए चोरी का तो प्रश्न नहीं है दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सवाल नहीं है क्योंकि हम नुकसान दूसरे को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम भयभीत हैं कि दूसरा हमें नुकसान न पहुंचाते मैके वैली ने कहा है कि इसके पहले कि कोई तुम पर आक्रमण करे तुम आक्रमण कर देना क्योंकि पहले आक्रमण कर देना सुरक्षा का सुगमतम उपाय है एकमात्र डिफ्रेंस है जगत में जहां हम खड़े अंधेरे में वहां पहले हमला कर देना इसके पहले की कोई हमला करे इसके पहले की कोई मुझसे छीन ले मैं छीन लू इसके पहले की कोई मुझे दुख दे मैं उसे दुख दे दू यही इस अंधेरे में चलती हुई व्यवस्था है जैसे ही कोई भीतर होश से भरता है ये सारी व्यवस्था बदल जाती है इसके पहले की कोई मुझसे छीने में दे दूं और देने से आनंदित हो जाऊं जीसस ने कहा है कोई अगर तुम्हारा कोट छीने तो तुम कमीज भी दे देना और कोई अगर तुमसे एक मील बोझ ढोने को कहे तो तुम दो मील तक चले जाना जीसस के इस वचन को ईसाइत ठीक से समझ नहीं पाई ये वचन जीसस को भारत से ही मिला ये वचन बौद्ध विश्वविद्यालयों की हवा से जीसस को मिला और इसके पीछे दान का सवाल नहीं है इसके पीछे होश का सवाल है जितना होश पूर्ण व्यक्ति है उतना छीनने से मुक्त हो जाता है और देने में सरल हो जाता है महावीर का ध्यान रखें चले खड़े हों बैठे सोएं भोजन करें बोलें ये सब गौण है सबके भीतर एक शर्त है विवेक से अगर विवेक सध जाए तो सब सध जाएगा मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन को उसके चिकित्सक ने कहा कि तू शराब पीना बंद कर दे अब नशा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है गया था चिकित्सक के पास तो हाथ जब चिकित्सक ने उसका अपने हाथ में नाड़ी देखने को लिया तो उसका हाथ इतना कपरा था तो उसके चिकित्सक ने कहा कि मालूम होता जरूरत से ज्यादा पीने लगे हो बहुत पी रहे हो हाथ इतना कपड़ा है नसरुद्दीन ने कहा कहां पी पाता हूं ज्यादा तो जमीन पे गिर जाता पर चिकित्सक ने कहा बहुत हो गया अब रुको तुम्हारे गिरने का वक्त करीब आया जा रहा है तुम ये शराब बंद करो इसी से नशा हो रहा है नसरुद्दीन ने कहा कि मैं थोड़ा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी हूं पक्का नहीं नशा किस बात से हो रहा है क्योंकि मैं शराब में सोडा मिला के पीता हूं पता नहीं सोडा से हो रहा हो उसने कहा कि तू पागल हो गया न सुर ने कहा मुझे कुछ दिन का वक्त दो मेरे पास जरा वैज्ञानिक बुद्धि में प्रयोग करते देख लू तो उसने एक दिन ब्रांडी में सोडा मिला के पिया फिर दूसरे दिन उसने विस्की में सोडा मिला पिया फिर तीसरे दिन तीस तरह की शराब में सोडा मिला पिया ऐसा सात दिन उसने देखा कि हर हालत में नशा होता है और एक ही कॉमन एलिमेंट है सोडा उसने चिकित्सक को कहा कि तुम गलती में हो जिसने भी तुमको कहा कि शराब से नशा होता है वो ना समझ मैंने हर हालत में हर चीज से मिलाकर सोडा पीकर देख लिया लेकिन सोडा ही नशे का कारण तो अब मैं सोडा छोड़ता हूँ खाली शराब पियों महावीर ने अनुभव से जाना है कि मूर्छा हर कृत्य के पीछे पाप है हर कृत्य के पीछे मूर्छा पाप आप क्या करते हैं ये बात बहुत मूल्यवान नहीं है उसके पीछे मूर्छा है बेहोशी है वही बेहोशी उपद्रव बेहोशी का कारण कोई भी हो सकता मैं एक बहुत बड़े ने दिग्दर्शक सीबी दिमाइल का जीवन पढ़ता था उसने बड़े अनूठे चित्र निर्मित किए अरबों रुपए के खर्च से एक एक दृश्य बनाया मरते वक्त दिमाइल का ख्याल था कि एक दृश्य और मैं ले लूं जगत की सृष्टि का दृश्य जब परमात्मा छह दिन में जगत बनाता है तो कैसे बनता है जगत अरबों खरबों डॉलर का खर्च था लेकिन उसने हिम्मत की और स्पेन में एक घाटी खरीदी और उस एकांत निर्जन घाटी में अरबों रुपए का वैज्ञानिक इंतजाम किया दस मिनट की व्यवस्था की कि कैसे प्रकाश पैदा होता है फिर कैसे पृथ्वी का जन्म होता है फिर कैसे पौधे पैदा होते फिर कैसे जीवन का अवतरण होता है और छह दिन में परमात्मा कैसे प्रकृति को पूरा निर्मित करता है जगत का विश्व का जन्म खर्चीला मामला था और दस मिनट में अरबों डॉलर का खर्च था और एक ही बार ये हो सकता था अगर इसे दोबारा फिर से चित्र लेना हो अगर एक दफे में फिल्म गलत हो जाए कैमरा भूल चुप कर जाए तो फिर दस गुना खर्च होगा और बड़ा उपद्रव था इसलिए दिमाइल ने चारों तरफ पहाड़ियों पर चार कैमरामैन के समूह खड़े किए और सबको हर हालत में चेतावनी दी कि सब चित्र लेना ताकि कोई भूल चुका हो जाए एक ही बार में यह घटना हो जानी चाहिए फिर जन्म हुआ उस वैज्ञानिक व्यवस्था से प्रकाश था खुद दिमाइल रोने लगा इतना अद्भुत दृश्य था अपने लगा आनंद बेभोर हो गया और जब दृश्य पूरा हुआ दस मिनट के बाद तो उसने पहला काम किया कि पहले कैमरामैन को फोन किया और कहा कि क्या हालत है उस कैमरामैन ने कहा कि क्षमा करें मैं इतना बे सर, इतना शर्मिंदा हो रहा हूं कि क्या कहूं मैं तो भूल ही गया दृश्य इतना अद्भुत था कि मैं देखने में लग गया चित्र तो ले नहीं पाया दिमाइल की जैसी आदत थी उसने दो चार बद्दी गालियां दी पर उसने कहा कि मुझे पता ही था कि उपद्रव होने वाला है इसलिए मैंने चार इंतजाम किए दूसरे को फोन किया उसने कहा कि सब ठीक था लेकिन फिल्म चाहना भूल गए ये तो जब दृश्य खत्म हो गया कैमरे में झांका तो हम नाक ही सटर दबाते रहे फिल्म तो थी नहीं अब तो उसका हृदय धड़कने लगा यह तो बहुत मुश्किल मामला दिखता तीसरे को डरते हुए फोन किया तीसरे ने कहा कि क्या आपको कहूं मर जाने का मन होता है सब ठीक था फिल्म ठीक चली थी कैमरा चढ़े हुए थे लेंस से टोपी उतारना भूल दृश्य ऐसा था डिमाइल के हम क्या करें चौथे को तो उसे भय होने लगा फोन करने में लेकिन जब चौथे को फोन किया तो आशा बंदी उसने कहा कि हेलो सी भी तीसरे आदमी ने कहा चौथे आदमी ने कहा उसकी आवाज से ऐसा लगा कि कम से कम चौथा ठीक अवस्था में ले लिया होगा तो उसने पूछा कि कोई कोई गड़बड़ तो नहीं उसने कहा कि बिल्कुल नहीं सब ठीक है उसने कहा ऐसा ठीक कभी नहीं था जैसा सब ठीक फिल्म चढ़ी है बिल्कुल फिल्म चढ़ी है तुमने टोपी अलग कर ली लेंस की बिल्कुल अलग है दाइल ने कहा धन्यवाद परमात्मा का उस चौथे आदमी ने कहा रिलैक्स भी। जस्ट गिव ए हिंट वेन यू आर रेडी वी आर रेडी बस <laughs> जरा इशारा करो हम बिल्कुल तैयार हैं। पता चला वो चौथे आदमी में जो जान मालूम पड़ रही थी वो नशा किए था वो शराब पी गए थे अभी उनको ये पता ही नहीं था कि वो दृश्य हो चुका महावीर जीवन की सारी भूल सारे पाप के पीछे मूर्छा को बेहोशी को बेहोशी का कारण कुछ भी हो चाहे उत्तेजना आ जाए तो भी आदमी बेहोश हो जाता क्रोध आ जाए तो भी आदमी बेहोश हो जाता काम वासना आ जाए तो भी आदमी बेहोश हो जाता है लोभ पकड़ ले तो भी आदमी बेहोश हो जाता अहंकार पकड़ ले तो भी आदमी बेहोश हो जाता है एक तत्व ख्याल में रखने जैसा है कि जब भी कोई बुराई पकड़ती है तो उसमें एक अनिवार्य भीतरी शर्त है कि आप बेहोश होने चाहिए आपने क्रोध में देखा होगा कि आप ऐसा काम कर लेते हैं जो आप कभी कर नहीं सकते थे बाद में पछताते रोते हैं सोचते हैं ये कैसे किया लेकिन वो किया इसलिए कि आप उस वक्त होश में नहीं थे लोभ में आदमी कुछ भी कर लेता है अहंकार में आदमी कुछ भी कर लेता है काम वासना से भरा हुआ आदमी कुछ भी कर लेता है विक्षुद्धता पकड़ लेती है महावीर का निदान यह है कि आप जब भी बुरा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है उस बुरे के पीछे एक अनिवार्य बात है कि आप होश में नहीं होते इसलिए कृत्यों को बदलने का कोई सवाल नहीं है भीतर से होश संभालने का सवाल है और मूर्छत छोड़ने का सवाल है उठते बैठते सोते भोजन करते होश पूर्वक करना है आप चलते हैं आपका चलना बेहोश आपको चलते वक्त बिल्कुल पता नहीं होता कि आप चल भी रहे हैं चलने का काम शरीर करता है ये ऑटोमेटिक है यांत्रिक चलने का ही छोड़ दे एक आदमी साइकिल चला रहा है उसे पता भी नहीं होता कोई चला रहा है आप अपनी कार चला रहे हैं आप कहा मोर जाते हैं कब घर के दरवाजे पर आप आ जाते हैं कब अपने गैरेज में चले जाते हैं इस सबके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है इस सबका होश भी रखने की जरूरत नहीं है ये सब होता है रोज की यांत्रिकता से अगर कोई बीच में एक्सीडेंट होने की अवस्था आ जाए तो क्षण भर को होश आता है अन्यथा सब चलता रहता है आपने कभी देखा अचानक एक्सीडेंट होने की हालत कार चलाते हैं और आ जाए तो एक झटका लगता है नाथी पर सारा शरीर का यंत्र हिल जाता है विचार बंद हो जाते हैं एक सेकंड को होश आता है अन्यथा सब बेहोशी में चलता चला जाता है हमारी जिंदगी पूरी बेहोशी में चलती चली जाती है जैसे हम सोते हुए चल रहे हों हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं बस यंत्रवत करते चले जाते हैं रोज वही करते हैं इसलिए रोज वही करते चले जाते हैं ठीक वक्त भोजन कर लेते हैं ठीक वक्त सो जाते हैं ठीक वक्त प्रेम कर लेते हैं ठीक वक्त स्नान कर लेते सब बंधा हुआ है उस बंधे में आपको सोच विचार की होश की कोई भी आवश्यकता नहीं इस अवस्था को महावीर सोई हुई अवस्था कहते एक तरह से हिप्नोटाइज्ड नशे में और महावीर कहते हैं यही पाप का मूल कारण इसलिए जो भी हम करते हैं उस करने में होश न होने की वजह से हम बंधते हैं हम प्रेम करें तो बंध जाते हैं हम धर्म करें तो बंध जाते हैं हम मंदिर जाएं तो गुलामी हो जाती है हम न जाए तो गुलामी हो जाती हम जो कुछ भी करें मूर्छा से गुलामी का जन्म होता है मूर्छा गुलामी की जन्नी इसलिए महावीर कहते हैं विवेक से चले विवेक से खड़ा हो विवेक से बैठे विवेक से सोए विवेक से भोजन करे विवेक से बोले तो उसे पाप कर्म नहीं बनता प्रत्येक कृत्य में विवेक समाविष्ट हो जाए प्रत्येक कृत्य के माला मन के की तरह हो जाए और भीतर विवेक का धागा फैल जाए चाहे किसी को दिखाई पड़े या न पड़े लेकिन आपको विवेक भीतर बना रहे कैसे करेंगे इसे हमें आसान होता है अगर कोई कृत्य बदलने को कह दे कह दे कि दुकान छोड़ दो मंदिर में बैठ जाओ समझ में आता है सरल बात है क्योंकि छोड़ने वाला तो बदलता नहीं वो तो पकड़ने वाला ही बना रहता है मंदिर छो.. मकान छोड़ देते हैं मंदिर पकड़ लेते हैं पकड़ने में कोई फर्क नहीं आता मुट्ठी बंदी रहती धन छोड़ते हैं त्याग पकड़ लेते हैं ग्रस्त का वेश छोड़ते हैं साधु का वेश पकड़ लेते हैं पकड़ना जारी रहता है मूर्छा में कोई अंतर नहीं पड़ता ऊपरी चीजें बदल जाती है लेबल बदल जाते हैं नाम बदल जाते हैं भीतर की वस्तु वही की वही बनी रहती इसलिए बहुत आसान है कोई हमसे कह दे कि हिंसा मत करो मांसाहार मत करो रात पानी मत पी बिल्कुल आसान है छोड़ देते हैं लेकिन कोई हमसे कहे 24 घंटे होश रखो ये बड़ा कठिन एक सेकंड भी होशपूर्वक जीना अत्यंत दुर्भर अत्यंत दुभर अगर आप कोशिश करें पांच मिनट रास्ते पे चलने की कि मैं होश पूर्वक चलूंगा तो आप पाएंगे एक सेकंड भी नहीं चल पाए दो कदम भी नहीं उठा पाए कि मन कहीं और चला गया आप फिर यंत्र की भांति चलने लगे इस भीतर से यात्रिकता को तोड़ने का सवाल है ये भीतर यंत्र न रह जाए कुछ भी हो मेरे जीवन में हाथ भी हिले आंख भी झपके तो मेरे जानकारी के बिना ना हो मैं होश से भरा रहूं तो ही हो कठिन होगी तपश्चर्या होगी और बड़ी चेष्टा के बाद ही वर्षों और जन्मों की चेष्टा के बाद ऐसी क्षमता भीतरानी शुरू होती है ऐसा इंटीग्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है जब आदमी होशपूर्वक होता है तो गुरुजी पश्चिम में एक महत्वपूर्ण संत था अभी इस स्थिति में मरने के कुछ दिन पहले उसने डेढ़ मील की रफ्तार से कार चलाई और जान के दुर्घटना की दुर्घटना भयंकर थी जान के की थी एक चट्टान एक ड्रग्स पर जाके टकरा गया कोई डेढ़ फ्रैक्चर पूरे शरीर की हड्डी हड्डी टूट गई कुछ बचाने साबित और जब उसके मित्रों ने कहा लेकिन वो पूरे होश में था होश नहीं खोया था और जब उसके मित्रों ने शिष्यों ने कहा कि आपने क्या किया से गाड़ी चलाने का कोई कारण न था इतने सकरे रास्ते पर कोई प्रयोजन भी नहीं था कोई जल्दी भी नहीं थी तो गुरजीत ने कहा कि यह सब जान के किया गया है और मैं मरने के पहले यह देखना चाहता था कि मेरा शरीर चकनाचूर हो जाए तो भी मेरा होश ना खोए अब मैं निश्चिंत हूं अब मरते वाह मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती मेरा होश कायम रहेगा इससे ज्यादा मौत क्या करेगी सारा शरीर टूट गया है लेकिन एक क्षण को होश नहीं खोया उसका शिष्य ऑस्टिश की मरते वक्त गुरुजेफ का शिष्य अपने मित्रों को अपने साथ लिया और कार पर यात्रा पर निकल गया कहीं रुके ही नहीं रात आ जाए तो भी गाड़ी चलाता रहे आखिर उसके मित्रों ने कहा ये क्या कर रहे हो तीन दिन हो गए हैं ना तुम रुकते ना तुम सोते तो आस्टिंस की ने कहा कि मैं जागते हुए ही मरना चाहता हूं सोते में नींद में पता नहीं मैं मौत के वक्त ठीक होश रख सकू ना रख तो मैं मरूंगा तो मैं चलते ही रहना चाहता हूं इस कार में चलाते ही रहना चाहता हूं इसको मैं मर जाना चाहता हूं जागता हुआ ताकि मुझे पक्का पता हो कि जब मौत आई तो मेरे भीतर होश जरा भी नहीं खोया महावीर इस विवेक को कह रहे हैं उनका विवेक कोई नैतिक बात नहीं है एक बड़ी यौगिक प्रक्रिया है आप कुछ भी करते हैं आपको पता नहीं होता आप बैठे हैं आपका पैर हिल रहा है कुर्सी पर आप कोई कारण बता सकते हैं क्यों हिल रहा है अगर आपको मैं कहूं कि आपका पैर हिल रहा है आप ना नाहक पैर हिला रहे हैं क्योंकि चल नहीं रहे हैं, बैठे तो पैर क्यों हिला रहे हैं? तो पैर रुक जाएगा क्योंकि आपको होश आ गया लेकिन कारण आप भी नहीं बता सकते महावीर कहेंगे कि अगर कुर्सी पे बैठ के पैर भी हिल रहा है तो होश पूर्वक ही हिलाओ जानते हुए हिलाओ के कोई कारण कारण जरूर है वहां एक बीचे है भीतर वो बेचैनी पैर से बह रही है आप बैठे हैं तो करवट ही बदलते रहेंगे बैठे हुए वो बेचैनी करवट बदल रही भीतर एक बेचैनी का विक्षिप्त जर चल रहा है कोई चेन नहीं इस बेचैनी को जानो और निकालो लेकिन होशपूर्वक इसको बेहोशी में मत बहने दो क्योंकि ये बेहोशी में अगर बह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम न तो अपने मालिक हो न अपने कृत्यों के मालिक हो सकते हो क्योंकि जो इतने छोटे कृत्यों का मालिक नहीं है वो सोचे कि मैं चोरी नहीं करूंगा मैं क्रोध नहीं करूंगा मैं हत्या नहीं करूंगा उसका आप भरोसा मत करना आप कभी सोचते हैं कि आप हत्या करेंगे आप कभी नहीं सोचते जिन्होंने हत्या की है उन्होंने भी करने के पहले कभी नहीं सोचा था कि हत्या करेंगे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग निरंतर सोचते रहते हैं कि हत्या करेंगे वो हत्या नहीं करते अक्सर वे लोग हत्या करते हैं जिन्होंने कभी सोची नहीं लेकिन किसी ज्वर के क्षण में विक्षिप्त के क्षण में घटना घट जाता वो तो किसी की गर्दन दबा देते हैं। दबाने के बाद ही उनको पता चलता है कि ये क्या कर बैठे ये क्या हो गया लेकिन ये आप भी कर सकते हैं क्योंकि जिन्होंने किया है वो आप ही जैसे भले लोग थे उसमें उनमें कोई अंतर नहीं था करने के पहले करने के पहले वो भी भरोसा नहीं कर सकते थे कि उनसे और हत्या हो सकती लेकिन उनसे हो गई आपसे भी हो सकती है होने का सारा कारण मौजूद है क्योंकि आप बेहोश हैं आप जा रहे हैं आपने कभी चोरी नहीं की लेकिन आपको लाख रुपए के नोट रखे हुए दिखाई पड़ जाए चोर जो भीतर सोया था फौरन जग जाए वो आपको हजार दलीलें दे देगा वो हजार दलीलें खोज लेगा वो दलीलें सिर्फ बुद्धि को समझाने के लिए हैं, ताकि होश न रह जाए ताकि बुद्धि सो जाए चोरी आपसे हो जाएगी ये जो चोरी है ये आप किसी भी क्षण कर सकते हैं आप कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता उसका कारण है कि पांच रुपए का नोट रहा होगा पांच लाख नहीं रहे होंगे पांच रुपए के नोट की आप चोरी नहीं करते उतना आपकी मूर्छा के लिए काफी नहीं है हर आदमी की चोरी की सीमा है गरीब आदमी पांच रुपए की कर लेता है, अमीर आदमी पांच लाख की करता है और अमीर आदमी पांच करोड़ की करता है वो पांच करोड़ की चोरी करने वाला पांच की चोरी नहीं करता इससे आप ये मत समझ लेना की अचोर है पांच रुपए की चोरी करने वाला पांच करोड़ की नहीं करेगा इससे आप ये समझना की वो अचोर है जब तक चोरी नहीं मिटेगी तब तक चोरी नहीं मिटेगी जब तक मूर्छा नहीं मिटती ये हो सकती है कि आपकी चोरी की कीमत होगी कि, कितनी कीमत पे आप चोरी करेंगे छोटे आदमी छोटी चोरी करते हैं बड़े आदमी बड़ी चोरी करते हैं छोटे आदमी बहुत सी चोरी करते हैं क्योंकि छोटी छोटी करते हैं बड़े आदमी थोड़ी चोरी करते हैं कभी करते हैं करते लेकिन बड़ी करते वो सब पूरा कर लेते हैं पूरी जिंदगी की चोरी एक दफा में निपटा देते हैं हर आदमी की कीमत है और कीमत परिस्थिति पर निर्भर है आपके होश तो निर्भर नहीं आप सभी तरह के पाप कर सकते हैं जो किसी मनुष्य ने कभी किए हो इसे ध्यान में रखें हर आदमी के भीतर पूरी मनुष्यता बैठी हुई है जो पाप कभी भी हुआ है इस पृथ्वी पर वो आप भी कर सकते हैं उल्टी बात भी सही है जो पुण्य इस पृथ्वी पर कभी भी हुआ है वो आप भी कर सकते हैं आपके भीतर चंगेज खान बैठा है और महावीर भी बैठे दोनों की मौजूदगी और दोनों की मौजूदगी इस बात पर तो निर्भर करती है कि कौन सक्रिय हो जाएगा मूर्छा बढ़ती चली जाए तो आप चंगेज खान की तरफ गिरने लगते होश बढ़ने लगे तो महावीर की तरफ उठने लगते हैं परम होश के क्षण में वही आपके भीतर से भी होगा जो बुद्ध को महावीर को कृष्ण को क्राइस्ट को हुआ है परम बेहोशी के क्षण में वही आपसे होगा जो हिटलर से नेपोलियन से सिकंदर से चंगेज खां से तेमूर लंग से हुआ है आपके भीतर दोनों छोर मौजूद हैं। और ये जो सीढ़ियां हैं बीच की ये होश या मूर्छा की सीढ़ियां नीचे की तरफ उतरें तो मूर्छित होते चले जाते ऊपर की तरफ उठें तो होश से भरते चले जाते होश से भरते चले जाएं तो आप ऊपर उठते हैं ये महावीर की मौलिक आधारशिला है जो सब जीवों को अपने समान समझता है अपने पराए सबको समान दृष्टि से देखता है जिसने सब आश्रमों का निरोध कर लिया जो चंचल इंद्रियों का दमन कर चुका है उसे पाप कर्म का बंधन नहीं होता जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे सभी जीवों के भीतर वही ज्योति दिखाई पड़ने लगती है जो मेरे भीतर है। जैसे जैसे बेहोशी बनती खुद के भीतर ही आत्मा का पता नहीं चलता दूसरों के भीतर तो चलने का कोई सवाल नहीं जिसे मैं अपने भीतर नहीं जानता उसे मैं दूसरे के भीतर कभी भी नहीं जान सकता जो मैं अपने भीतर जानता हूँ वही मुझे दूसरे के भीतर भी दिखाई पड़ सकता है ज्ञान का पहला चरण भीतर घटेगा फिर उसकी किरणें दूसरों पर पड़ती मुझे यही पता नहीं है कि मेरे भीतर कोई आत्मा है इतना बेहोश हो कि जो भीतर मौजूद है वो भी दिखाई नहीं पड़ता आंखों पर धुंध है नशा है धुआं घेरा है भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हम चले चले जाते मैंने सुना है एक दिन जोर की वर्षा हो रही और मूल अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा है गाड़ी चला रहा है वर्षा इतनी जोर की है लेकिन उसने वाइपर नहीं चलाया तो उसकी पत्नी कहती कि नसरुद्दीन वाइपर तो चला लो कुछ दिखाई नहीं पड़ता नसरुद्दीन ने कहा कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं चश्मा घर भूलाया मुझे वाइपर ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कुछ नहीं और वाइपर चलें तो क्या फर्क मुझे क्या फर्क पड़ने वाला और जोर से गाड़ी पगाया जा रहा और पुलिस वाला उसे रोकता और पूछता है कि क्या तुम पागल हो गए इतनी जोर से गाड़ी भगा रहा है और इतना धुंध छाया हुआ है वाई पर तुम्हारे चलने नसरुद्दीन कहता है कि एक्सीडेंट होने के पहले मैं घर पहुंच जाना चाहता इसलिए तेजी से चला रहा मूर्छा में ऐसा ही हो रहा है और आप जो भी कर रहे हैं सुरक्षा के लिए कर रहे हैं वो तेजी से चला ताकि एक्सीडेंट होने के पहले घर तो पहुंच जाए जो आपके भीतर अगर ऐसी घनी मूर्छा है जहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा जहां खुद का होना नहीं दिखाई पड़ रहा वहां दूसरे का होने दिखाई पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है आपको अपना पता नहीं है दूसरे का पता तो कैसे हो सकता है आत्मज्ञान समस्त ज्ञान की आधार स्रोत है तो महावीर कहते हैं जो सब जीवन को अपने समान समझता है ये होश के बाद ही होगा जो अपने पराये को समान दृष्टि से देखता है क्योंकि जैसे ही होश बनना शुरू होता है ये साफ हो जाता है कि न कोई अपना है और न कोई पराया क्योंकि अपने पराये के सब संबंध मूर्छा में निर्मित हुए थे किसी को अपना कहा था क्योंकि वो मेरी मूर्छा को भरता था मेरे स्वार्थ को पूरा करता था मेरे शोषण का आधार था किसी को पराया कहा था क्योंकि वो बाधा डालता था कोई मित्र था क्योंकि सहयोगी था कोई दुश्मन था क्योंकि बाधक था लेकिन जिस जैसे होश बढ़ता है ये साफ होने लगता है कि न कोई सहयोगी हो सकता है न कोई बाधक न मुझे कोई सुख दे सकता है न दुख इसलिए न कोई मित्र हो सकता है और न कोई शत्रु तो अपना पराया समान होने लगता है जिसने आश्रवों का निरोध कर लिया है जैसे ही होश बढ़ता है पाप ग्रहण करना बंद हो जाता है अभी तो हम आतुर होते हैं कहीं से खबर पर मिल जाए पाप की तो हम एकदम आकर्षित होते हैं हमारी सारी चेतना जैसे पाप के लिए तैयार बैठी रहती है। पाप में हमें रस है अखबार देखते हैं कहीं हत्या कहीं लूट कहीं किसी की पत्नी भाग गई किसी के साथ एकदम अटक जाते हैं बिना पढ़े फिर आगे नहीं बढ़ा जाता जिस फिल्म में सभी कुछ शुभ हो उसे देखने कोई जाएगा ही नहीं अशुभ हमें खींचता है जिस कहानी में सिर्फ संतों की चर्चा हो उसमें कुछ कहानी जैसा न रह ने कहा है अच्छे आदमियों का कोई चरित्र ही नहीं होता उसने ठीक कहा है? अच्छे आदमी का कोई चरित्र नहीं होता चरित्र बुरे आदमी का होता है इसलिए अच्छे आदमी के आसपास कहानी खड़ी नहीं हो सकती बुरे आदमी के आसपास कहानी खड़ी होती चरित्र ही नहीं है अच्छा आदमी निश्चरित्र होता है ऐसा समझना चाहिए कोई नहीं होता है खाली होता है कुछ घटना उसके आसपास घटती नहीं ना हत्या होती ना चोरी होती ना बेईमानी होती कुछ नहीं होता वो खाली होता है जैसे न होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा आदमी हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अच्छा आदमी कुछ कर ही नहीं रहा था महावीर कहते हैं जैसे ही होश बढ़ना शुरू होता है वैसे ही पाप के प्रति जो हमारा प्रबल आकर्षण है जो आश्रव है जिससे हम खींच रहे हैं और खींचे जा रहे हैं वो गिरने लगता है पाप के प्रति हमारी रुचि छीन होने लगती है आप चाहे पाप न कर रहे हो लेकिन कोई पाप करता है उसमें आपका रस वो रस भी पाप करने जैसा ही है वो पाप है प्रॉक्सी के द्वारा दूसरे के माध्यम से आप पाप का मजा ले रहे हैं आपने देखा फिल्म देखते वक्त आप आइडेंटिफाइड हो जाते हैं किसी पात्र से आप एक हो जाते हैं किसी पात्र से और वो पात्र आपके जीवन को जीने लगता है उसमें आप जो अपने भीतर निकालना चाहते थे नहीं निकाल पाए हैं वो उसमें निकालते हैं। ये प्रॉक्सी से जीवन है ये अभिनेता के माध्यम से आप काम कर रहे हैं इसमें आपका निकास होता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कैथारसिस होती है वो ठीक कहते हैं कि अगर आप खून से भरी फिल्म हत्याओं से भरी फिल्म देखकर के घर लौटते हैं तो आपकी खुद की हत्या करने की वृत्ति और खून करने की वृत्ति थोड़ी सी राहत पाती है किसी के द्वारा आपने ये काम कर लिया घर आप हल्के होकर लौटते मनोवैज्ञानिकों का तो कहना है कि ये फिल्में आपने हत्या बढ़ाती नहीं कम करती उनकी बात में सत्य हो सकता है क्योंकि आपको थोड़ा सा हत्या करने का मौका दे देती और बिना किसी झंझट के बिना अपराध में फंसे थोड़े से पैसे फेंक और तीन घंटे अपराध करके आप घर वापिस आ जाते क्या आपने देखा है अगर फिल्म में कोई असली काम उपचित हो तो आप काम उत्तेजित हो जाते उसका अध्ययन ही किया गया किया जाना चाहिए लोगों पर यंत्र लगाए जा सकते हैं जो उनके मस्तिष्क की खबर दें जब कोई नग्न स्त्री चित्र में आती तो आप काम उत्तेजित हो जाते वो काम उत्तेजना एक तरह का संभोग है प्रोक्सी मुल्ला नसरुद्दीन एक फिल्म में बैठा हुआ है खूब पी गया है पहला खत्म हो गया, लेकिन से हटता नहीं। नौकर आके उसे कहते हैं कि तुम ये खत्म हो गया वो कहता दूसरी टिकट लाके यहीं दे दो दूसरा शो भी खत्म हो गया वो कहता तीसरी टिकट भी लाके मैनेजर भागा हुआ आता है कि आप हो नसलुद्दीन नसरुद्दीन कहता है कि जरा कुछ कारण मैंने जो पूछता कारण क्या फिल्म में एक दृश्य कि कुछ स्त्रियां कपड़े उतार के तालाब में कूदने की तैयारी कर है। वो बिल्कुल उन्होंने कपड़े उतार दिए आखिरी कपड़ा उतरने को रह गया और तभी एक रेलगाड़ी दृश्य को ढांक लेती पानी में कूदने की आवाज आती लेकिन तब तक वो रेलगाड़ी ने सब गड़बड़ कर दिया वो पानी में खड़ी वो रेलगाड़ी चली गई नसरुद्दीन कहता है कि कभी तो रेलगाड़ी लेट होगी मैं यहां से हटने वाला नहीं कब तक ठीक वक्त पे आती चली जाएगी एक सेकंड की लेट हो गई थी आदमी पाप के लिए बिल्कुल आतुर है महावीर इस पाप की आतुता को आश्रव कहते हैं जैसे होश बढ़ता है वैसे ये आश्रव छीन होने लगते हैं। जो चंचल इंद्रियों का दमन कर चुका है ये दमन शब्द समझ लेना जरूरी है क्योंकि जिस अर्थों में महावीर ने ढाई हजार साल पहले इसका उपयोग किया उस अर्थ में आज इसका उपयोग नहीं होता दमन का आज अर्थ होता है डिप्रेशन और फ्रैड ने उसे अलग अर्थ साफ कर दिया किसी चीज को दबा लेने का नाम दमन है महावीर के लिए दम का अर्थ था किसी चीज का शांत हो जाना दम का अर्थ है शांत हो जाना दमन का अर्थ है कोई चीज इतनी शांत हो गई कि अब आप में हिलती डुलती नहीं महावीर के लिए दमन का अर्थ दमन नहीं था रिप्रेशन नहीं था महावीर के लिए अर्थ था किसी चीज का बिल्कुल शांत हो जाना निर्जीव हो जाना तो जिसकी चंचल इंद्रिया इतनी शांत हो गई वो जैसे ही होश बढ़ता है इंद्रिया चंचल शांत हो जाती उनकी चंचलता हमारी बेहोशी के कारण है जैसे हवा चलती तो वृक्ष के पत्ते कपते हवा रुक जाती तो पत्ते रुक जाते आप पत्तों को रोक के हवा को नहीं रोक सकते कि एक पत्ते को पकड़कर रोकेंगे और पत्ते आप पकड़ कर रोक भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हवा चल रही है तो पत्तों को रोकना बिल्कुल पागलपन होगा क्योंकि हवा धक्के मारती ही रही हवा रुक जाए पत्ते रुक जाते हैं आपकी इंद्रियां चंचल है क्योंकि भीतर मूर्छा है हवा चल रही मूर्छा में चंचलता होगी सिर्फ होश में स्थिरता हो सकती है तो जैसे भीतर की हवा चलनी बंद हो जाती इंद्रियां स्थिर हो जाती कोई इंद्रियों को थिर करके मूर्छा से नहीं ऊपर उठता लेकिन मूर्छा से ऊपर उठ जाए तो इंद्रियां थिर हो जाती जिसने चंचल इंद्रियों का जो दमन कर चुका है जो पार हो चुका है इंद्रियों की अशांति के और इंद्रियां शांत हो गई उसे पाप कर्म का बंधन नहीं होता पहले ज्ञान है बाद में दया पढ़म नानम तवो दया ये सूत्र बड़ा अद्भुत है और जैन इस सूत्र को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए या बिल्कुल ही गलत समझे इस सूत्र से क्रांतिकारी सूत्र खोजना कठिन है पहले ज्ञान बाद में दया महावीर कहते हैं अहिंसा पहले नहीं हो सकती पहले आत्मज्ञान पहले भीतर का ज्ञान न हो तो जीवन का आचरण दयापूर्ण नहीं हो सकता अहिंसापूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि जिसके भीतर ज्ञान का ही उदय नहीं हुआ उसके जीवन में हिंसा होगी ही लक्षण इसे हम ठीक से समझ ले एक आदमी को बुखार चढ़ा है शरीर का गर्म हो जाना लक्षण है बीमारी नहीं लेकिन कोई ना समझिए कर सकता है कि ठंडे पानी से इसको नहलाओ ताकि इसकी गर्मी कम हो जाए बीमारी ठीक हो जाए बुखार बीमारी नहीं है बुखार तो केवल लक्षण बीमारी तो भीतर है उस बीमारी के कारण शरीर उत्तप्त है क्योंकि शरीर के कोष्ठ आपस में लड़ रहे शरीर में एक संघर्ष छिड़ा है शरीर में कोई विजाति जीवाणु प्रवेश कर गए और शरीर के जीवाणु उन जीवाणुओं से लड़ रहे उस लड़ने के कारण गर्मी पैदा हो गई शरीर एक कुरुक्षेत्र बना है उस कुरुक्षेत्र में शरीर उत्तप्त हो गया उत्तप्तता बीमारी नहीं उत्तप्तता केवल बीमारी की खबर है और उत्तप्तता शुभ है क्योंकि वो खबर दे रही है कि कुछ करो जल्दी करो ठंडे पानी से उसको ठंडा किया जा सकता है लेकिन इससे बुखार के मिटने की संभावना कम मरीज के मिट जाने की संभावना ज्यादा है लक्षणों से लड़ना अज्ञान है आप हिंसक हैं क्योंकि भीतर कोई मूर्छा है हिंसा लक्षण बीमारी नहीं आप चोर है दुष्ट हैं कामुक है पापी है ये लक्षण है इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं इनसे जो लड़ता है वो बढ़क जाएगा। उसने चिकित्सा शास्त्र का प्राथमिक नियम भी नहीं समझा। ये केवल खबर दे रहे हैं कि भीतर आत्मा सोई हुई है बस इतनी खबर दे रहे हैं आत्मा को जगाओ ये बदल जाएंगे अहिंसक होने से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता आत्मज्ञानी होने से अहिंसक होता है पहले ज्ञान फिर दया लेकिन जैन इसको बिल्कुल ख्याल में नहीं ले पाए वो पहले दया फिर ज्ञान की पूरी कोशिश कर रहे हैं पहले अहिंसा साधो आचरण साधो व्यक्त व्रत नियम साधो सब तरह से बाहर की पहले व्यवस्था करो फिर भीतर वो कहते हैं कि पहले बाहर और फिर भीतर और महावीर कहते हैं पहले भीतर और फिर बाहर बाहर अटक जाना साधक के लिए सबसे खतरनाक है क्योंकि वो अटकाव इतना लंबा है कि जन्मों लग सकते हैं और उससे छुटकारा ना हो और छुटकारा होगा नहीं हिंसा को बाहर से रोको बुखार को बाहर से रोको बुखार दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाए और जब दूसरी तरफ से निकलेगा तो ज्यादा खतरनाक होगा पहला निकलना नैसर्गिक था दूसरा विकृत परवेड होगा काम वासना को बाहर से रोक लो काम वासना दूसरी तरफ से निकलनी शुरू हो जाएगी दूसरी तरफ से निकलना रोगपूर्ण होगा पहला तो कम से कम प्राकृतिक था ये अप्राकृतिक होगा काम वासना से लड़ने से कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता लेकिन स्वयं का बोध आना शुरू हो जाए ब्रह्मचरी उसकी छाया की तरह पीछे आने लगता आचरण छाया है छाया को खींचने की कोशिश मत करो उसे कोई भी खींच नहीं सकता आप जहां होगे वहां छाया पहुंच जाएगी अगर आप आत्मा में हो तो छाया आत्मिक हो जाएगी अगर आप शरीर में हो तो छाया शारीरिक होगी फिर आप कुछ भी करो आपके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मौलिक करने की जो बात है गहरी करने की जो बात है वो आत्मिक ज्ञान है महावीर कहते हैं वो विवेक से फलित होगा जितना भीतर हो जगेगा, उतना भीतर की प्रती होगी वही ज्ञान पहले ज्ञान बाद में गया इसी क्रम पर यह क्रम बहुत मूल्यवान है त्यागी अपनी संयम यात्रा पूरी करता है इसी क्रम पर पहले ज्ञान फिर दया। लेकिन आदमी होशियार है और अपने मतलब की बातें निकालता रहता है और गणित बिठाता रहता है। इस सूत्र को बदलना तो बहुत मुश्किल है मैं एक जैन मंदिर में गया एक मुनि को बड़ी इच्छा थी कि मुझसे मिले वो आ नहीं सकते थे मिलने क्योंकि उनके आसपास जो ग्रस्तों का जाल है काराग्रह वो उन्हें आने नहीं देता अभी बड़ी मजे की बात है मुनि जाता है मुक्त होने एक ग्रस्ती से छूटता है 25 ग्रस्तियों के चक्कर में फंस जाता वो मुनि ने खुद मुझे खबर भेजी कि मैं आ नहीं सकता क्योंकि श्रावक बाधा डालते वो कहते है आपको जाने की क्या जरूरत तो मैंने कहा कि मैं खुद आऊंगा क्योंकि मुझे बाधा डालने वाला कोई भी नहीं मैं श्रावकों को बाधा डालता मुझे बाधा डालने वाला कोई नहीं मैं गया पर मैंने उनसे कहा कि आप भ्रांति में हैं कि श्रावक आपको बाधा डालते श्रावकों से आप डरते हैं उसका कुछ कारण है और कारण यह है कि आप उनसे साफ क्यों नहीं कहते कि मुझे पता नहीं है मैं पूछने जाना चाहता हूं श्रावकों को आप यही समझाया जा रहे हैं कि मुझे ज्ञान उपलब्ध हो गया और ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ है इसलिए मुझसे मिलने आना चाहते वो तो कहने लगे जोर से मत बोलिए वो लोग पास ही बैठे हैं। वो सब दरवाजे पे बैठे सुन रहे वो आपको नहीं बांधे हुए है आपका भ्रांत अहंकार के आपको ज्ञान हो गया और उनके पीछे तख्ती लगी पड़मम नानम तव तख्ती मैंने कही पीछे तख्ती किसने लगा रखी तो उन्होंने क्या व्याख्या की वो मैं आपको कहना चाहता हूं उन्होंने कहा कि नहीं इसका मतलब यह है कि पहले शास्त्र ज्ञान पहले पढ़ के शास्त्र से जानना पड़ेगा और फिर अहिंसा साधना पड़ेगी महावीर विवेक के सूत्र में ये बात कह रहे हैं इसमें शास्त्र का कहीं कोई संबंध नहीं है और महावीर शास्त्र की बात तो कह नहीं सकते क्योंकि महावीर से शास्त्र विरोधी आदमी नहीं हुआ है महावीर हिंदू धर्म के विपरीत गए सिर्फ इसलिए कि हिंदू धर्म शास्त्रवादी धर्म हो गया वेद परम हो गया तो महावीर अगर देखे वो कहते हैं वेद परम नहीं है जो आदमी कहता है वेद परम नहीं है वो शास्त्र को परम नहीं कह सकता और शास्त्र ज्ञान से कहीं ज्ञान हुआ है तो मैंने उनसे पूछा कि शास्त्र तो आप पढ़ चुके हैं ज्ञान हो चुका अगर हो चुका तो आपकी व्याख्या ठीक और अगर ज्ञान नहीं हुआ तो व्याख्या में भूल है महावीर सीधा कह रहे हैं कि पहले ज्ञान फिर दया पहले भीतर का होश अवेयरनेस अप्रमत्तता जागरूकता सावधानी फिर बाहर का आचरण अपने आप सांस चलने लगता है जो हमें दिखाई पड़ जाए कि गलत है वो बंद हो जाता है जीवन से जो हमें दिखाई पड़ जाए कि सही है वो होना शुरू हो जाता है और अगर आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है फिर भी गलत आप करते हैं और सही नहीं करते उसका मतलब है वो शास्त्र ज्ञान है ज्ञान नहीं और शास्त्र ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि तो उसमें भ्रांति होती है कि मैं जानता हूं जानता हूं बिना जाने लगता है कि मैं जानता हूं इसलिए पंडित पापी से भी ज्यादा भटक जाता है और पापी तो कभी कभी मोक्ष में पहुंच जाते सुने पंडित कभी नहीं पहुंच पाता है हालांकि पंडित गणित बिठालता रहता है और हर गणित जिसको वो दूसरे से सरल करता है जिससे वो हल करता है पहले को जिस दूसरे गणित से हल करता है वो दूसरा पहले से भी ज़्यादा उपद्रव में ले जाता है फिर उसको दस तर्की में और दस तर्क और खोजना पड़ते है मुला नसरुद्दीन जा रहा है ट्रेन से अपनी पत्नी के साथ ट्रेन भागी जा रही साठ सत्तर मील की रफ्तार एक खेत में एक पहाड़ की खाई के करीब एक भेड़ो का बड़ा भारी झुंड पत्नी कहती कितनी भेड़ नसरुद्दीन कहता ठीक सत्रह पत्नी कहती क्या कह रहे हो इतनी शीघ्रता से तुमने गिन भी लिया ठीक सत्रह सो नसरुद्दीन ने कहा कि सीधा गिनना तो संभव नहीं इट इज इंपॉसिबल टू काउंट डायरेक्टली आई डिडिट इनडायरेक्टली मैंने जरा एक रूप से किया तो वो कौन सा परोक्ष रूप? तो नसरुद्दीन का छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है इवन स्कूल बॉय नोज द ट्रिप फर्स्ट काउंट द लेफ देन डिवाइड पहले पैर गिन लो फिर चार से भाग दे दो पहले मैंने पैर गिर चार से भाग दे दिया ठीक सत्रह सौ चौरासी बेड़े हैं पंडितों के सारे गणित ऐसे हैं जिस बात से वो पहले उपद्रव को हल करते हैं, वो और भी ज्यादा उपद्रव के फिर उनसे और पूछे तो वो और चार तरफ खड़े कर देते हैं। एक रेशनलाइजेशन का जाल है वो खड़ा करते चले जाते लेकिन उससे मूल भूल मिटती नहीं हाँ जो नहीं समझ पाते हैं गणित को उनको शायद चमत्कार हो जाता हो शायद वो सोचते होंगे जरूर कोई रहस्य होगा जब तो इतना गणित हल हो रहा है लेकिन पहली प्राथमिक भूल मिटती नहीं बुनियादी भूल यह है कि कोई भी चरित्र पैदा नहीं होता बोध के बिना अगर बोध के बिना चरित्र पैदा करने की कोशिश की तो चरित्र थोथा और पाखंड होगा हिपोक्रेसी होगा और ऐसा चरित्र नरक भल, भला ले जाए मोक्ष नहीं ले जाता और ऐसा चरित्र यहां भी पीड़ा देगा यहां भी कष्ट देगा क्योंकि झूठा होगा जबरदस्ती होगा मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि जिंदगी भर हमने कोई चोरी नहीं की बेईमानी लेकिन कैसा नियम है ये जगत का कि चोर और बेईमान धनपति हो गए आनंद लूट रहे कोई पद पर है कोई प्रतिष्ठा पर है कोई सिंहसन पर बैठा हुआ और हम ईमानदार रहे और दुख भोग रहे उनको मैं कहता हूं कि तुम सच्चे ईमानदार नहीं हो नहीं तो ईमानदारी से ज्यादा सुख तुम्हें महल में दिखाई पड़ नहीं सकता था तुम्हारी ईमानदारी पाखंड है तुम भी बेईमान हो लेकिन कमजोर हो वो बेईमान ताकतवर है वो साहसी है वो कर गुजरा तुम बैठे सोचते रहे हो तुम सिर्फ कायर हो पुण्यात्मा नहीं हो तुम्हें बेईमानी करने की हिम्मत भी नहीं लेकिन बेईमानी का फल मिलता है उसमें रस तुम चाहते हो कि बेईमानी की और महल तुम्हें मिल जाए सब तुम जरा ज्यादा मांग रहे हो बेईमान ने बेचारे ने कम से कम बेईमानी तो की कुछ तो किया है दाव पे तो लगाया ही है झंझट में तो पड़ा ही है जेल में भी हो सकता था उतनी उसने जोखम ली है जोखम हमेशा हिम्मतवर का लक्षण है। तुम सिर्फ कमजोर हो और कमजोरी को तुम ईमानदारी कह रहे हो तुम नहीं कर सकते बेईमानी इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ईमानदार हो इसका कुल मतलब इतना है कि तुम में साहस की कमी है अगर तुम ईमानदार होते तो तुम कहते कि बेचारा महलों में सड़ रहा है बेईमानी करके देखो यह फल मिला कि महलों में सड़ रहा है कि सिंहासन पर सड़ रहा है तुम्हें दया आती और तुम आनंदित होते लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि बेईमान कभी ईमानदारों की ईर्ष्या नहीं करते ये बड़े मजे की बात है और ईमानदार हमेशा बेईमानों की ईर्ष्या करते इससे बात साफ है कि वो जो ईमानदार है झूठ है धोखा है उसकी ईमानदारी ऊपरी कवच है उसका आंतरिक प्रकाश नहीं है और वो जो बेईमान है वो कम से कम सच्चा है फ कम से कम जटिल नहीं उलझा हुआ नहीं भला आदमी उसका भला होना ही इतना बड़ा आनंद है कि वो क्यों ईर्षा करेगा दया कर सकता है लेकिन आप सब भले आदमियों को ईर्षा करते पाएंगे वे समझते हैं कि अपनी भलाई की वजह से वे असफल हो गए भलाई की वजह से दुनिया में कोई कभी असफल नहीं होता और बुराई की वजह से दुनिया में कोई सफल नहीं होता सफलता के कारण बुराई के साथ कोई साहस जुड़ा है कोई सच्चाई जुड़ी है इस तरह समझ ले असफलता का कारण भलाई के साथ कोई कमजोरी कोई कायरता कोई नपुंसकता जुड़ी है बेईमान अपनी बेईमानी में जितना साहसी हुई ईमानदार अपनी ईमानदारी में उतना साहसी नहीं। वो साहस नहीं हो साहस प्राण ले लेता है उसकी कमी सब गड़बड़ कर जाती है जगत में सफलता ऑथेंटिक प्रमाणिक को मिलती चाहे वो प्रमाणिक अपनी बेईमानी में ही क्यों न हो निष्ठावान को मिलती चाहे उसकी निष्ठा गलत में ही क्यों न हो सत्य भी कमजोर है अगर निष्ठा उसके पीछे नहीं लेकिन पाखंडी ये तो आप पक्का जानते हैं कि आपको बेईमान पाखंडी मिलना मुश्किल है कि ऊपर ऊपर बेईमानी और भीतर भीतर ईमानदार कभी आपने ऐसा कोई पाखंडी देखा है ऊपर ऊपर बेईमानी ऊपर ऊपर चोरी असत्य भीतर भीतर सब ठीक नहीं अधर्म में कोई पाखंडी होते ही नहीं सिर्फ धर्म में पाखंडी होते भीतर बेईमानी चोरी बदमाशी सब बाहर बाहर अच्छा कपड़ों पर सब रंग रोगन भीतर सब गंदगी इस पाखंड इस द्वंद्व इस आंतरिक और बाहे के विरोध के कारण जिसको हम भला आदमी कहते हैं वो असफल होता है सफलता उसको मिलती है जो एक एकजुट है और मैं कहता हूं कि बुराई तक सफल हो जाती है अगर एक झूठ हो तो जिस दिन भलाई एक झूठ होती है उसकी सफलता का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता सारा जगत उसके विपरीत हो जाए तो भी उसकी सफलता का कोई मुकाबला नहीं हो सकता लेकिन हम हम हमेशा बुरे में निष्ठावान होते मुला नसरुद्दीन एक कुत्ता बेचना चाहता है बाजार में खड़ा कुत्ता बड़ा खूबसूरत है बड़ा शानदार है देखने में बड़ा ताकतवर है एक आदमी खरीददार आता है वो कहता है कि तीन रुपया वो आदमी कहता है कि जरा ज्यादा दाम बता रहे हैं दिस इज टू मच मु नसरुद्दीन कहता है पहले इस कुत्ते को भी तो देखो ठीक से दिस डाक इज ऑल्सो टू मच इस कुत्ते का शान देखो इसका सौंदर्य देखो वो आदमी कहता है शान और सौंदर्य तो ठीक है इनसे कोई आखिरी काम नहीं निकलता इज दिस डाक फेथफुल ऑल्सो क्या यह कुत्ता ईमानदार भी है निष्ठावान भी है नसरुद्दीन का वो तो बात ही मत करो दो अबाउथ हिज फेथफुलनेस आई हैव टोल्ड हिम सेवन टाइम्स ही कम्स बैक विद इन ट्वेल्व आवर्स इसकी निष्ठा की तो बात मत करो सात दफा बेच चुके बारह घंटे में वापस आ जाता है कम फिक्री मत करो मालिक के प्रति इसकी निष्ठा तो बिल्कुल अटूट है जहां हम जी रहे हैं वहां अगर दुख है पीड़ा है और हम सोचते हैं कि हम शुभ हैं धार्मिक हैं, तो समझना कि कहीं भूल हो रही है। धार्मिक व्यक्ति को पीड़ा होती ही नहीं हो नहीं सकती वो असंभव है शुभ के साथ दुख का कोई संबंध ही नहीं है और अगर दुख है तो समझना कि सुख झूठ है धोखा है महावीर इसीलिए कहते हैं पहले ज्ञान बाद में दया इस क्रम पर क्या कि वर्ग अपनी संयम यात्रा के लिए ठहरा हुआ है यही क्रम है पहले ज्ञान फिर दया पहले आंतरिक बोध पहले भीतर का दिया जले फिर आचरण में प्रकाश भला अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा श्रेय तथा पाप को वो जान ही कैसे सकेगा जिसने भीतर का दिया बुझा है उसे कैसे पता चलेगा क्या प्रकाश है और क्या अंधेरा है? क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं कहाँ जाऊं कहा न जाऊं उसे दिशाओं का कोई भी पता नहीं हो सकता है इसलिए विवेक हो पहली शर्त है सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो उसका आचरण करे ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए और महावीर की परंपरा में इसका बड़ा मूल्य है इतना मूल्य है कि महावीर ने अपने साधक को श्रावक कहा है श्रावक का अर्थ है ठीक सुनने वाला राइट लिस्नर हम सभी सुनते हैं इसलिए महावीर को जाति करते मालूम पड़ते हैं वो ठीक सुनने का क्या मतलब जिसके कान ठीक हैं वो ठीक सुनने वाला कान खराब हो तो ठीक सुनने वाला नहीं लेकिन महावीर कहते हैं ठीक सुनने वाला वो है जो सुनते समय विचार का बिल्कुल ही त्याग कर देता है जो सिर्फ सुनता है जिसकी सारी ऊर्जा और सारी चेतना सुनने में लग जाती जो सुनते वक्त न तो पक्ष सोचता ना विपक्ष सोचता न तो कहता ठीक ना कहता गलत न कोई तर्क खड़े करता न भीतर ब्वंद करता ना अपने शास्त्रों से मिलाता ना अपने अतीत के साथ तुलना करता जो सुनते वक्त एक शून्य की भांति हो जाता है इसका ये मतलब नहीं कि सुन के वो अंधा हो जाता महावीर कहते हैं पहले सुन ले साधक पूरा फिर सोचे लेकिन सुनने की घटना पहले घट जाए आमतौर तो से ऐसा नहीं होता जब आप सुनते हैं तभी आप सोचते रहते और आपका सोचना सुनने को विकृत कर देता है फिर जो आप सुन के जाते हैं उसमें जो कहा गया वो शायद ही होता है आपने जो, जो जोड़ लिया वही होता है आपकी व्याख्याएं सम्मिलित हो जाती है आपका मन अगर सम्मिलित हो जाए आपका अतीत का कचरा आपकी स्मृतियां अगर सुनते वक्त हमला बोल दें तो जो भी आपने सुना वो अशुद्ध हो गया उस अशुद्ध के आधार पर कोई साधना के जगत में जा नहीं सकता है इसलिए महावीर कहते हैं पाप भी सुन के जाना जाता है पुण्य भी सुन के जाना जाता है प्राथमिक चरण में जहां हम अंधेरे में खड़े हैं हम उनसे सुनेंगे ही जो प्रकाश में पहुंचते हैं पहली आवाज इस अंधेरे में हमें सुनाई पड़ेगी उनकी जो कि प्रकाश को उपलब्ध हो गए उनकी आवाज के सहारे हम भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन पहले सुन लेना बिल्कुल ठीक से सुन लेना जरूरी है हम अगर रेडियो भी सुनने बैठते तो ठीक से ट्यूनिंग करते दो तीन स्टेशन एक साथ लगी हो तो आप नहीं मानेंगे कि आप जो सुन रहे हैं वो ठीक है रेडियो के साथ हम जितनी समझदारी बरतते हैं उतनी अपने भीतर तो ही बरतते वहां कई स्टेशन एक साथ लगी रहते है अब मैं बोल रहा हूं आपके भीतर कई स्टेशन साथ में बोल रहे हैं कुछ आपने पढ़ा है वो बोल रहा है कुछ और सुना है वो बोल रहा है किसी धर्म को आप मानते हैं वो बोल रहा है किसी गुरु को आप मानते हैं वो बोल रहा है और आप तो बोल ही रहे हैं निरंतर और आप कोई एक नहीं आप पूरी एक भीड़ आपके भीतर बाजार है सेयर मार्केट के भीतर चल रहा है वहां कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है महावीर कहते हैं श्रवण शुद्ध श्रवण जब मन बिल्कुल शून्य है सिर्फ सुन रहा है सोच नहीं रहा और पूरी तरह आत्मसात कर रहा है जो कहा जा रहा है ताकि एक दफा पूरा का पूरा भीतर साफ हो जाए फिर सोच लेंगे फिर अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कर लेंगे इसलिए तो महावीर अंध श्रद्धा के ही नहीं है कोई ये न समझे कि महावीर कहते हैं जो मैं कहता हूं वो मान लो महावीर कहते हैं सुन लो मानने की जल्दी नहीं न मानने की भी जल्दी मत करो पहले सुन लो ताकि तुम न्याय कर सको और फिर पीछे सोच लेना सुन कर कल्याण का मार्ग जाना जाता है सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो उसका आचरण करे अंततः आचरण के पहले साधना में उतरने के पहले निर्णय करे लेकिन वो निर्णय तभी किया जाए जब शुद्ध श्रवण घट चुका इसलिए महावीर ने कहा कि चार तीर्थ जिनसे मोक्ष जाया जा सकता है श्रावक श्राविका साध्वी, साधु चार तीर्थ बड़े मजे की बात है कि महावीर ने कहा कि अगर कोई ठीक से भी सुन ले तो भी मोक्ष जा सकता है ठीक सुनना भी एक बड़ी आंतरिक घटना है कृष्णमूर्ति बहुत जोर देते हैं राइट लिस्निंग ठीक से सुनो पर उनके सामने लोग बैठे हैं जो नोट करते रहते हैं वो सुनेंगे कैसे उनकी फिक्र इसमें है कि कोई नोट करने में चूक न जाए घर जाके फिर जिंदा आदमी बोल रहा है वो नोट कर रहे हैं एक सज्जन को मैं यहां भी देखता हूँ वो नोट करते रहते हैं वो लेखक है वो किताबें लिखते हैं उनको यहां सुनने से मतलब नहीं उनको कुछ समझने से ही मतलब नहीं वहां उन्हें कुछ यहां से इकट्ठा कर लेना जिसको जाकर वो किताब में लिख देंगे आपको सुनने का एक क्षण मिले उसको आप गमा देते आप कुछ और कर रहे हैं जब सुना जा सकता था और जब सुना नहीं जा सकेगा तब आप सोचेंगे सब विकृत हो जाएगा महावीर कहते हैं कि अगर कोई ठीक से सुन ले श्रावक हो तो भी सीधा मोक्ष जा सकता है उनकी आवाज ठीक से सुन ले जो प्रकाश में उठ गए तो उस आवाज की दिशा को पकड़ के ध्यान रखे बड़ा फर्क है क्या कहा गया है वो उतना मूल्यवान नहीं किस दिशा से आवाज आई है उस दिशा को पकड़ के श्रावक भी मुक्त हो सकता है आप अंधेरे में खड़े और एक आवाज आती अगर आप आवाज में क्या कहा गया है वो उतना सवाल नहीं आवाज किस दिशा से आती उस दिशा को अगर आप पकड़ लें तो थोड़ी देर में अंधेरे के बाहर हो जाएंगे महावीर और बुद्ध या कृष्ण के वचन अर्थों से नहीं समझे जाते दिशाओं का बोध जब महावीर बोलते हैं तो किस दिशा से बोलते हैं? कहां से किस महाशून्य से वो आवाज आती उस दिशा को आप पकड़ लें, आप महाशून्य के पथ पर चल पड़े और फिर फिर आप सोचें आचरण करें निर्णय करें क्या श्रेय है क्या श्रेय जो ना समझे वो जल्दी निर्णय कर लेते जो समझदार हैं वो प्रतीक्षा करते हैं आत्मसात हो जाने देते हैं खून हड्डी में मिल जाने देते हैं आवाज को ताकि दिशा का बोध होने लगे और दिशा का बोध असली बात है महावीर मूल्यवान नहीं है किस दिशा से महावीर की आवाज आ रही है वो मूल्यवान अगर वो दिशा आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाए तो आप समझेंगे कि वो दिशा वही है जहां क्राइस्ट की आवाज आती कृष्ण की आती मोहम्मद की आती लेकिन अगर आप शब्दों को पकड़े तो शब्द अलग है क्योंकि मोहम्मद अरबी बोलते हैं महावीर प्राकृत बोलते हैं कृष्ण संस्कृत बोलते हैं जीसस हिब्रू बोलते हैं वो आवाजें बड़ी अलग अलग हैं, पंडित आवाजों से उलझ जाते हैं श्रावक दिशा के बोध से भर जाता है और उस दिशा में सड़कने लगता है अगर आप ठीक सुने तो आपके भीतर राडार पैदा हो जाता है उस राडार में पकड़ाने लगती कौन सी दिशा महावीर मूल्यवान नहीं है कहां से आती है ये आवाज कौन बोलता महावीर के भीतर से कौन सा है कौन सा महासत्य उस तरफ आप हटने शुरू हो जाते हैं एक एक कदम जल्दी ही आप पाएंगे अंधेरे के बाहर आ गए हैं महाप्रकाश आपको तो चारों ओर से घेरे हुए पांच मिनट रुके कीर्तन करें